वेदांत सार अध्याय अध्यायचार अपवाद अध्यारोप निवारण मूल कारण में वापस जाना अपवादो नाम रज्जो विवर्तव्य सर्प से रज्जो मतृत्वत वस्तुविवर्त अवस्तुन अज्ञानादेह प्रपंचस्य वस्तु, वस्तु मात्रत्वम जिस प्रकार रस्सी में अविद्या में उत्पन्न सर्प की भांति भ्रांति मिटने पर अंततः वह रस्सी ही रह जाती है उसी प्रकार आत्म वस्तु पर आरोपित अज्ञान आदि जगत प्रपंच भी अंततः वस्तु ब्रह्म ही रह जाने को अपवाद कहते हैं तद उक्त सतत तत्व अन्यथा उदीरितः अ तत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इति कहा भी है दूध का दही के समान एक वस्तु का दूसरे में वास्तविक परिणति को विकार कहते हैं जबकि रस्सी के सर्प रूप में दिखने के समान उसके प्रातिभाषिक रूप प्रतीति को विवर्त कहते हैं तथा ही एकददातन चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम् भोग्य रूप अन्न पान आदि कम एक आयतन भूत भू आदि चुर्दशुवना एक आयतन एतद सर्वं साम भूत ब्रह्मांडम चर्व कारण पंचीकृत भवति इस रीति से भोग के आश्रय रूप जरायुज आदि चार प्रकार के भौतिक शरीर उनके भोग्य रूप विभिन्न प्रकार के अन्न पेय आदि इन्हें धारण करने वाले भू आदि चौदह लोग और उनका आश्रयभूत यह ब्रह्मांड ये सभी अपने कारण रूप पंचीकृत स्थूल भूत मात्र रह जाते हैं एकता शब्दादि विषय सहिता पंचीकृता भूतानी सूक्ष्मशरीर जात एक कारण रूप भूत मात्रम भवति। शब्द आदि पांच विषयों के साथ पंचीकृत पांच स्थूल भूत और शरीर ये सभी अपने कारण रूप अपंचीकृत भूत के रूप में रह जाते हैं एकता सत्वादि सहितानी, अपंचीकृता उत्पत्ति व्युत्क्रमणेण एकत कारणभूत अज्ञान उपहित चैतन्य भवति। ये पांच अपीकृत भूत पदार्थ सत्व रजस आदि गुणों के साथ अपने उत्पत्ति के उल्टे क्रम से अपने कारण रूप अज्ञान उपाधि युक्त चैतन्य मात्र रह जाते हैं एकद्दान अज्ञान उपहित चैतन्यम च ईश्वर आदि एक आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम चैतन्यूपी ब्रह्म यह अज्ञान और उस अज्ञान उपाधि से युक्त चैतन्य रूप ईश्वर आदि अपने आधारभूत उपाधिहित चैतन्यूप तुरीय ब्रह्ममात्र ही रह जाते हैं आभ्याम अपि तत्व भवति। इस अध्यारोप एवं अपवाद की प्रक्रिया से तत और तत्व पदों के अर्थ का शोधन बोध भी सिद्ध हो जाता है तथापि अज्ञान आदि एतद् आदि समि एक सर्व्ञिष्टम चैतन्यमेंदुपहित एत तप्त अयह पिण्डवत् एक अवभासमन तत्पद वाचार्थो भवति ऐसा होने से अज्ञान आदि स्थूल सूक्ष्म की समष्टि उन उपाधियों से विशिष्ट तथा सर्वज्ञत्व आदि गुणों से युक्त चैतन्य ईश्वर हिरण्यगर्भ विराट और उपाधि रहित शुद्ध चैतन्य ब्रह्म ये तीनों तप्त लौह पिंड के समान एक अभिन्न प्रतीत होते हुए शब्द के वाचार्थ शाब्दिक अर्थ होते हैं एक ति उपहित आधारभूत अनुपहित चैतन्य तत्पद लक्षार्थो भवति। इन उपाधियों से युक्त चैतन्य ईश्वर का आधारभूत शुद्ध या निरुपाधिकैतन्य तत्पद का लक्षार्थ होता है एतद उपहित आदि विशिष्ट तप्त अयह अज्ञादि एक अल्पीशिष्टचतन्यम एतुपत अयपिंडक स्थूल पवाच्यातिदिस्थूल शरीर की उस उपाधि से युक्त आदि विशेषताओं वाला चैतन्य प्राग्ञ तेजस विश्व आदि और निरुपाधिक शुद्ध चैतन्य ये तीनों तप्त लौहपिंड के समान एक अभिन्न प्रतीत होते हुए तम पद के वाच्यार्थ होते हैं एक उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहित प्रत्यग आनंदम तुरीय चैतन्यम तव पद लक्ष्यार्थो भवती इन उपाधियों से युक्त जीव का आधारभूत शुद्ध शुद्धया निरुपाधिकत्यगानंदपतुरीय चैतन्यव पद का लक्षाथ होता है